हेद्विज फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्र से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे अत्यंत असहनीय होती हैं आरे से चीरे जाने में मूस में तपाए जाने में कुल्हाड़ी से काटे जाने में भूमि में गाड़े जाने पर शूलि पर चढ़ाए जाने में सिंह के मुख में डाले जाने खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और शेपण यंत्र द्वारा दूर फैंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्वेजस्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो, शो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी नरक अथवा स्वर्ग भोगने की अनंतर बार-बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यवस्था में योवावस्था में मध्यवै में अथवा जरा ग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है जब तक जीता ह जिस तरह के कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, दक्षण और नाश में, तथा इस मित्रों के विपत्ति ग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिया हैं, वे सभी दुखरूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री पुत्र मित्र अर्थ गृहक क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता इस प्रकार संसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहां सुख मिल सकता है अतः मेरे मत में गर्भ जन्म और जरा त्र दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है जिसका निरीतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है इसीलिए पंडित जनों को भी भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए हे महामुने कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं ज्ञान दो प्रकार का है शास्त्र शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज है हे विप्राशी अज्ञान घोर अंधकार के समान है उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है हे मुनि श्रेष्ठ इस विषय में विदार्थकस्मणकर मनु ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूं श्रवण करो ब्रह्म दो प्रकार शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथर्व वेद की सूति है कि विद्या दो प्रकार की है परा और अपरा परा से अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति होती है और अपरा ऋग आदि वेदत्रय रूपा है जो अव्यक्त अजर अचिन्त्य अज अव्याय नित्य भूतों का आदि कारण स्वयं कारण हीं तथा जिससे संकुचन व्यापया और व्यापत प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जनग्नानित्रु से देखते हैं वह परम धाम ही ब्रह्म है मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद बचमों से प्रतिपादित अति सुक्ष्म परम पद है परमात्मा का वह स्वर� भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आदि एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है जिसका ऐसा स्वरूप बताया गया है उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान परा विद्या है त्रैमाय ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपरा है हे द्विज ब्रह्म शब्द का विषय उसका भगवत शब्द से उपचार है कथन किया जाता है ही मेत्रे समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञात परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं पोषण करने वाला और सबका आधार तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला लाय करने वाला और रचयिता हैं संपूर धर्म या श्रेष्ठ ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है। उस अखिल आत्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान हैं। इसीलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्रीवासुदेव का ही वाच उच्च पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है त्याग करने योग्य त्रविद्ध गुण और उनके कलेश आ भगवत शब्द के वाक्य हैं, उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे ही स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान हैं, इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्वकाल में खांडिक के जनक के पूछने पर केशी भज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम का यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं हे मुनि वे सर्व समस्त आवरणों से परे हैं वे समस्त भूतों की प्रकृति प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कारे आदि दोषों से विलग हैं पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुनों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वामनुनुकोल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करती ह� वे तेज बल ऐश्वर्य महाविज्ञान वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्वर में अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंतता भाव है वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं वे ही सबके स्वामी सबके साक्षी और सबको परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाती हैं। उसी का नाम ज्ञान अर्थात पराविद्या है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अर्थात अपराविद्या है। इस प्रकार श्रीविष्णु पुराण के छठे अंश में पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ